मो भगवच वासुदेवाय नमोवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय सबके पास सेव है आप सब जर उसको बंद कर दो इस इस हॉल में जब हॉल में प्रवेश करते हो उस समय जर से बंद कर दीजिए आप खेलिए भी तो लग गए और आने वाले हैं है ने? सब तो नहीं आए अब तक दस ग्यारह बजे तक सब आएंगे और सभी भक्तों से विनती है जैसे हमारे सब श्रवण कीर्तन शिविर में कि सब पारंपरिक वैष्णव पोषक फंडेंगे पुरुषों के लिए चादा या कुर्ता और धोतीट जो आप वृंदावन से लेते हैं वो सब तो ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि पीठ पर हरिकृष्ण मंत्र है और देवियों के लिए साड़ी मुझे मालूम है कि पंजाब में ये कुरुक्षेत्र तो पंजाब में था न कुरुक्षेत्र हरियाणा में है अभी पूर्व काल में पंजाब में था पंजाब राष्ट्र में तो पंजाब में बहुत महल पंजाबी सूट या सौवार कमीज पहनते हैं परंतु वाइदिक पारंपरिक पोशाके है सारे विंधी है आदेश नहीं है हरे कृष्ण मो फोटो फोटो खींचना प्रवचन के बाद कृपा क्या कह गीता क्या है भगवान भगवान जो कहते हैं और उनका खंड स्वर इतना मधुर है कि वो गीत जैसे है गीता और प्रथम श्लोक गीता में भगवान नहीं कहते कौन तीर्थ राष्ट्र उवाच धार्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हम अभी कुरुक्षेत्र में तो इस दो शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेत है यु जो युद्ध करने के लिए समवेत थे माम का पांडव मेरे पक्ष और फंडप के पक्ष किम खुर्क आते संजय हे संजय क्या किया है दोनों पक्ष धर्म क्षेत्र खुरु क्षेत्र तो, तो ज्यादातर लोग जो यहां आते हैं यात्रियों विशेषकर क्यूंकि इस कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध श्री कृष्ण का भगवगीता कहने से कुलिए इससे महान तीर्थी है परंतु द्वितीय ने कहा धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसका मतलब उमहाभारत का युद्ध समय के पहले भी इस कुरुक्षेत्र महान चिल धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का मतलब चिल्थ कुरुक्षेत्र इस क्षेत्र कुरु राजा का नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण और सभी पांडवों खूणों के वहां जाने के पहले बहुत पहले खू नामक एक महान पुण्यशाली राजा थे जो इस क्षेत्र चुना यज्ञ करने के लिए तो इस प्रकार पुण्य तीर्थ बहुत पहले से था। और ऐसे समझने हैं कि इस पवित्र भारत भूमि में सब तीर्थ क्षेत्र जो है और धाम जो है और प्रयाग जो है और पुण्य नालियां जो है तो सब सनातन ही है अर्थात कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। गुरु राजा का यहां आने के पहले भी इस स्थान लक्षित इनका आने के लिए और इस पवित्र भूमि पवित्र जैसे बनाने के लिए तो पहले से भी पुण्य स्थल था जैसे वृंदावन धाम श्री कृष्णा का जन्म लेने के पहले वृंदावन धाम तो धाम था और भगीरथ का गंगा लाने के पहले वो सब स्थान जो और जिस में से गंगा की प्रवाह जा रहे हैं वो सब स्थल पवित्र ही है जैसे शास्त्र में वो कहानी है कैसे अग्निदेव भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किए है लेकिन वो सुदर्शन चक्र भगवान का सनातन अस्त्र है और सनातन शीवी ही है तो लीला के अनुसार भगवान जो इस भौतिक संसार में आते हैं विशेषकर स्वयं रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भारत में अवतरित होते हैं और इनके अधिकांश रूप अवतार इस भारत में आते हैं आजकल शिल प्रभुपाद की कृपा से भगवान की कृपा से जो शिल प्रभुपाद में से प्रकट है भगवान कम से कम इस पृथ्वी में बहुत स्थल भारत के बहा भी प्रकट होते तो लंदन में जिसमें में पहले स्कॉन में जुड़ी हुआ वहां पर राधा गोकुलानंद ही है तो लंदन बहुत दूर है गोकुल से लेकिन अभी गोकुल ही है लंडन लंडन के थोड़ा पहाड़ ही है तो गोकुलानंद ही है तो जरूर गोकुल भी है गोकुल था। तो इस प्रकार ये सब पुण्य स्थल भगवान के आने के पहले और भगवान के महान भक्तों कुरु राजा जैसे इनके आने के पहले लक्षित तो उसी स्थल पर वो ही लीला होगा और बाद में लोग समझ लेंगे कैसे ये स्थान पुण्य स्थान ही है जैसे भक्ति विनोदी धाम महात्म्य उस पुस्तक में भक्ति विनोद हमको सूचित करते हैं कि श्री चैचन्या महाप्रभु के आविर्भाव के पहले भी बहुत देव देवियों ऋषियों वहां गए थे और उन्होंने पता चला कि इस नगरी धाम तो धाम ही है क्योंकि गौरंग महाप्रभु यहाँ पर अभिभूत होंगे तो किसी भक्तों को विशेषकर चार संप्रदाय के चार संप्रदाय को ब्रह्मा जी को शिव को गौरंग महाप्रभु ओंकार अविभाव के पहले ये सब महान भक्तों को नवरी धाम में सबको उनका दर्शन प्रदान किए थे और सबको बताया इसके बारे में कुछ मत कहो क्योंकि मेरा अविभाव का अभी तक नहीं आया और भविष्यवाणी है शास्त्र में खल की आब था आएंगे कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार ऑलरेडी आया है एक कल्कि अवतार है वो तमिलनाडु में था अभी आंध्र प्रदेश में है लेकिन है सब ऐसे छोटे छुआ जाएस कहते हुए अवतार तो वास्तविक कल्कि अवतार संभाला ग्राम का नाम अव्यतरित होगे और हमारे गौरव व आचार्यों का मत के अनुसार भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वो स्थान इस कुरुक्षेत्र के समीप ही है तो कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध राजा का पुण्य पुण्यकर्म यहां पर करने से और बहुत और बहुत प्रसिद्ध हो गया महाभारत युद्ध हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो महाभारत युद्ध हम ऐसे बोलते है महाभारत युद्ध महाभारत का युद्ध वास्तव में महाभारत बहुत दीर्घ ग्रंथ है जिसमें केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है बहुत ही है तो सामान्यतः जब हम महाभारत का युद्ध ऐसे बोलते बहुत हम ऐसे समझते कि युद्ध जो युधिष्ठिर और दुर्योधन और इनके सब अनुयायी के बीच में था तो वो उस युद्ध से आज कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और विशेषका क्योंकि युद्ध के पहले <coughs> भगवान कृष्णा <coughs> इनके प्रिय भक्त भक्तों में सखा छी और सख अर्जुन को भगवदगीता उपदेश प्रदान किया है और अर्जुन के द्वारा सब पुण्यशाली जी को उपदेश प्रदान किए थे जिससे वे अच्छी तरह सब कुछ जो समझना चाहे समझ सकते हम सब ज्ञानम वक्या शेष था यज्ञात ना ने हूय यज्ञात शिष्य थे गीता में श्री कृष्णा को बताए कि मैं अभी तुमको ज्ञान और विज्ञान कहूंगा जिसका समझने से और आवश्यक और बाकी समझना नहीं रहेगा अर्थात तुम सब कुछ समझ लेगा तो इसलिए ये भगवत गीता क्योंकि ये भगवत गीता का कहना का स्थान इसलिए कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान कृष्णा महाभारत का युद्ध का समय के पहले कम से कम एक बार भी इस कुरुक्षेत्र में आए थे और रसिक भक्तों का विचार में वो आगमन और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो महाभारत युद्ध का समय में वो आगमन जो था उससे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उस का एक सूर्य ग्रहण और उस उपलक्ष्य पर द्वारका से द्वारका राज द्वारकाधीश अर्थात कृष्ण सब वाणियों वरिष्ठ कुटुम्बों जैसे उग्रसेन, सैन इत्यादि सब विष्णु वंश और इनके सब सेवक द्वारक से प्रस्थान के इस कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण का समय स्नान करना ब्रह्म सरोवर में स्नान करना और अलग अलग पुण्य कर्म करने के लिए जैसे ब्राह्मणों को दान देना दक्षिणा देना शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण का समय यदि इस प्रकार कर्म करने है वो फल जो सामान्य था लोग मिलते हैं वो पुण्य कर्म करने से वो फल से और बहुत बहुत बहुत, बहुत गुण मिलते हैं तो इसलिए श्री कृष्ण वहां गए हैं और व्रजवासियों भी गए थे सामान्यतः व्रजवासियों तो व्रज तो के बहा नहीं जाते थे नंद महाराज माथुरा गए थे कंस महाराज को कर देने के लिए परंतु सामान्यतः व्रज के बहा ब्रजवासियों का जाने की कुछ इच्छा नहीं थी और विशेषकर व्रज की महिलाएं तो व्रज के बाहर नहीं गई थी और वे पुण्यशाली ग्वाला जाती थी और इसलिए उनका का पुण्य आर्जन करना इतने दूर जाने पुण्य अर्जन करने के लिए का जरूरत नहीं था विशेष का क्योंकि वे भगवान के परम भक्त और उनकी प्रगाड़ अनुराग थी वो व्रज भूमि के प्रति इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी व्रज धाम के बाहर जाना परंतु चूंकि उन्होंने पता चला कि कृष्णा कुरुक्षेत्र जाने वाले है इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम भी जाएंगे वो पुण्यकर्मा करने के लिए नहीं वो तो ऐसा चाहता परंतु उनका उद्देश्य पुनः श्री कृष्ण के मुखरबिंद दर्शन करने के लिए और वो कृष्णा जो ब्रज से प्रवासी उनको वापस लाना व्रज धाम में वो कैसी आशा तो कृष्ण व्रज के बाहर गए और शादी भी की और कली एक बार नहीं कली दो बार नहीं सोलह हजार एक सौ आठ ओम से शादी परंतु राजवासी ओम तो स्वाप्ने में भी स्वीकार नहीं की, की श्री कृष्ण किसी दूसरी स्त्री के स्वामी हैं वह कृष्णा राजकुमार हैं द्वारका द्वारकाधीश है द्वार का, द्वार का वे जानते थे कि कृष्ण हमारा गोपाल ही है और इसलिए निर्णय किया कि वहां से हम कृष्ण को वापस लेंगे व्रज में तो यदि वो देखेंगे कैसे नंद और यशोदा सदैव विरह भाव से महान दुख का सागर में निमजित रथ है तो जरूर श्री कृष्णा नंद यशोदा और सब व्रजवासियों रज का दुख देखने से राजी होंगे राजधाम में वापस आना तो इस लीला कुरुक्षेत्र लीला जिसमें श्री कृष्णा और व्रज व्याम का मिलन था वो ही व्या जगन्नाथ व्यास यात्रा का गृह्य रहस्य ही है तो कैसे चीज महाप्रभु जो राधा भावा भावाविष्टि है कुरुक्षेत्र से कृष्ण को व्रज में वापस लाना चाहते हैं और करते हैं तो उसका पूरा वर्णन है श्री चैचन्य तो वो लीला और उसका विचार बहुत उच्च और श्रील प्रभुपात का आदर्श के अनुसार हम वो ही लीला वर्णन करते हैं और स्मरण भी करते हैं परंतु सामान्यत हमारा व्यवहारिक दैनिक जीवन में और हमारा भक्ति प्रचार में हम विशेषकर गीता का उपदेश के अनुसार सब कुछ करते है गीता में वो ज्ञान जो है वो ही श्री कृष्ण का परम उपहार है पुण्यशाली भक्तियोंखी लोग के प्रति भगवदगीता तो पापी जन के लिए नहीं है कौन सुनेंगे भगवदगीता तो पुण्यशाली लोग पापिष्ट कुछ कुछ पापी लोग भी भगवद गीता के ऊपर उनके अपना मत ड का प्रयास कहते हैं परंतु ऐसे लोग तो पूरा सचो श्लोक भागवत गीता का कंठर्ष कर के भी तो कुछ भी नहीं समझते गीता के बारे में इसलिए हमें भागवत गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए और शिलोप का भागवत गीता यथारूप प्रचार करने का प्रयास अभी पूरी पृथ्वी में इतने सारे लोग भगवद गीता का उपदेश पालन करते हैं प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं कलौनास्ट्रेव नय नास्वी अरण्य था श्लोक प्रचार किए थे उनका मुख्य प्रयास था हरिनाम विशेषकर कृष्ण महामंत्र फैलाना और साथ साथ उन्होंने भगवदगीता प्रचार की भक्ति तत्व ज्ञान प्रचार किए वो भक्ति तत्व ज्ञान में प्रथम सोफन या आधार है इस भागवत गीता का ज्ञान वो ज्ञान जो भागवत गीता में है वो जो तो सभी वेद शास्त्र का सारांश ही है और वो ज्ञान का विस्तार प्रकाश श्रीमद् भागवत में है और संक्षिप्त अपूर्ण नहीं है परंतु संक्षिप्त प्रकाश है गीता में है और का भगवद गीता ज्ञान के अनुसार शिल प्रोपात पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है तो गीता में पांच मुख्य विषय हैं ईश्वर जीव कर्म काला और प्रकृति और गीता में अलग अलग विषय आध्यात्मिक विषय की चर्चा है श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश अर्जुन को वो ही प्रथम उपदेश जो श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों और सबको बताए हैं जिसका समझने के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना संभव नहीं है और इसलिए इस विषय शील प्रोपाद बार बोलते थे इनकी वरिष्ठ शिष्यों को भी वो मूलिक ज्ञान क्या है कि हम सब सनातन ही है शरीर अस्थाई है हम सनातन आत्मा ही है इस विषय समझने के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है ऐसे अलग अलग धर्म है जैसे इस्लाम क्रिश्चियन धर्म जिसमें वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। कि जानना होते हैं पुनरापि जाननम पुनरापी मारणम पुनरापि जाननी जठायनम वो अविश्वास है उनका धारण और उसमें ज्ञान जो है तो वास्तविक आध्यात्मिक तो नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए तो आत्मा क्या है इसको समझना चाहिए नहीं तो कैसे अध्यात्मा होगा तो पहले हमें समझना चाहिए आत्मा आत्मा क्या है आत्मज्ञान गीता में प्रथम ज्ञान है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में पहले समझना चाहिए कि आत्मा सनातन ही है तो शायद आप सोच रहे हैं कि हम तो मालूम ही है ये बात बोलने का जरूर नहीं हम हिंदू ही है तो सब हिंदू विश्वास करते हैं कि हम आत्मा हैं हम सनातन ही हैं तो शायद अर्जुन भी ऐसे ही सोचो भगवान कृष्ण राज को बताए कि तुम आत्मा हो सब प्राणी सब जीव जो है सब आत्मे ही है सब का बार बार जन्म लेना है तो अर्जुन भी आधुनिक दशा में हिंदू था <laughs> वो शब्द नहीं था उस समय उस शास्त्र शब्द संस्कृत शब्द तो नहीं है हिंदू तो अर्जुन भी जानता था अर्जुन तो ब्राह्मण नहीं थे पंडित नहीं थे लेकिन बहुत दाफे उन्होंने गुरुजनों से ऋषियों से विशेषकर वनवास का समय उन्होंने बारबा बार दन दनवासी ऋषियों से आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण किया है और उसके पहले भी अर्जुन पंच पंड तो सब जन्मलीय थे ऋषि कुल में नागर में क्षत्रिय होते हुए भी वे ब्राह्मणों के बीच में रहते थे बचपन में तो सब जानते थे ये प्राथमिक आत्मज्ञान फिर भी श्री कृष्णा इनकी पहली शिक्षा में अर्जुन को और व्याख्य कि तुम आत्मा हूं मैं भी आत्मा हूं वो आत्मा ज्ञान का द्वितीय स्तर है कि परमात्मा और जीवात्मा के में क्या अंतर है तो मैं आत्मा हूं तुम आत्मा हूं तुम आत्मा, तुम आत्मा और सब जो है सनातनी है ये श्री कृष्ण का प्राथमिक शिक्षा और बस उसके पहले ही श्री कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार जैसे हो लेकिन वो गीता उपदेश नहीं है वो ऐसे अर्जुन को बताया कुछ धमक दिए थे जिससे अर्जुन उनका विषाद से आ, सचेतन हुए इस अध्यात्मिक ज्ञान सुनने के तो श्री कृष्ण का पहले पहला आत्मा के बारे में उपदेश न थे वह जातु नई में जना न न छा भविष्य में सार्ववाए परम की हे अर्जुन तुम और ये सभी क्षत्रियो यहाँ आए हैं परस्पर युद्ध करने के लिए जिसमें प्रयास है छात्रों को मार इस होने वाले युद्ध में बहुत सारे राजा प्राण त्याग करके दूसरे सूर्य में प्रवेश करेंगे okay. तो श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कि मे तुम और सभी उपस्थित राजा जो है तो सब हुएंगे तो कैसे होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या कि वो अर्जुन की इच्छा के अनुसार युद्ध तो नहीं होगा तो शांति शांति स्थापित होगा उसका मतलब नहीं मतलब है कि शरीर का मारण होते हैं परंतु आत्मा का मारण कभी भी नहीं होता तो ये श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है उस श्लोक के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है तो विशेषकर शिल प्रौपाद के अनुयायों में क्योंकि इस श्लोक पर शिल प्रौपद बार बार शिक्षा प्रदान की दे है कौमारंग यौन जरा तथा दे हान तर प्राथ तो शिशु का फायदा होते है। होते है। वो बालक जो है तो धीरे धीरे थोड़ा थका मनुष्य बन जाता है वो शिशु से तो बालक होते काम काल काल का क्रम से शिशु तो बालक होते बालक तो युवक होते युवक तो मनुष्य होते मनुष्य तो वृद्ध होते है और वृद्ध का मारन होता है, लेकिन वो मारन क्या है देहांत प्राप्त दूसरा श्रेय प्राप्त करना और इसलिए धीर्य स्थात्र नमो नमोहित जो ये सब विषय अच्छी समस्त समझते वो व्यक्ति मोहित नहीं होते वो सब देखने से वो बालक तो वृद्ध हो गया है तो पहले जो बहुत चुष्ट था तो अभी बहुत कमजोर ही है और उसका मरण होगा कौन मोहित नहीं होते धीर जो ये सब बात है अच्छी तरह कि केवल शरीर का नाश होते आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होते तो इसलिए आप जैसे हिंदू को बताना पड़ेगा आप सब विश्वास करते आशा है आप सब विश्वास करते कि शरीर अस्थायी है परंतु आत्म सनातन ही है तो फिर भी हम सब मोहित है यदि किसी हमारे किसी प्रियजन पति पत्नी पिता माता अगर गुजार होते जब गुजार होते आगरा तो वो शब्द तो ठीक नहीं आगा तो होगा जब गुजार होते हम शोक कहते श्री कृष्ण कहते धीर स्तर न मोहित थे तो हम मोहित नहीं होना चाहिए हमें धीर होना चाहिए धीर का मतलब आत्मज्ञान ज्ञान के चक्षु से सब कुछ देखना और इसलिए विमोहित नहीं होते जब जो होगा जब होते हैं, हम धीरे रहते हैं। तो इसलिए सबको बताना चाहिए हिंदू भी बुद्धिस्ट भी जैन भी सिख भी जो विश्वास करते हैं कि शरीर का मरण के बाद वो आत्मा रहते हैं तो वो, वो सबको भी हिंदू सब उनको भी बताना पड़ेगा तो कैसे होते हैं और कैसे हमें समझना चाहिए यदि हम अच्छी समस्त समझते कि मैं ऐश्वर्य नहीं हूं मैं अभी ईश्वरीर में हूं मैं जेल जैसे जेल में जैसे हूं ये शरीर में नहीं हूं ये शरीर मेरा बंधन का कारण है मेरा स्वभाव है मुक्त लेकिन चूंकि मैं अभी ईश्वर्य के साथ युक्त जैसे है इसलिए आत्म परिचायी करता हूं ईश्वरीय के साथ और इसलिए मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं तो ये पहली शिक्षा है तो कैसे हम ईश्वरीय नहीं है और इस विषय के बारे में श्रीकृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग से आज उनको बताए अविनाशी चुद्वि ये नर्विद विनाश या न कचिदे तो मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं लेकिन सभी इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं अंकों से हम अलग अलग चीजों देखते हैं कानों से हम अलग अलग आवाज सुनते हैं थक से स्पर्श का अनुभव होता है और थक के अंदर में भी कुछ दर्द होते शरीर के अंदर तो इस प्रकार हम सभी इंद्रियों से अनुभव करते हैं तो वो कैसे संभव हो क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर में है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पूरा भ्रमण में फैलते हैं तो इस प्रकार चेतना जो आत्मा का मुख्य लक्षण है वो फैलते हैं पूरा शरीर में और जब एक शरीर चढ़ वो आत्मा जाते हैं शरीर का प्राण प्रांध्या, प्राण त्याग होते हैं। वो आत्मा जाते विनाश ही सूर्य का पतन होते परंतु आत्मा रहते हैं आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होते तो एक और बहुत सरल उदाहरण से श्री कृष्ण इस विषय के बारे में हमको सिखाते है वा सांसि जीर्णानी यथा विहाय नी गृहनाथी न रोफरानी तथा शरीरानी विहाय जी अन्य निज्ञा थी नी दे तो ये उदाहरण है कि हम सब पोषक फैन है और उस खपरा यदि जीर्ण हो तो उसको बदलाना है तो इस प्रकार शरीर आत्मा का आवरण है जैसे शरीर का आवरण है पोषक तो उस प्रकार आत्मा का आवरण है शरीर और जब शरीर वृद्ध होते जीर्ण होते उसका बल लाना पड़ते है और प्रकृति भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक जूना शरीर का नाश होते है और वो आत्मा के लिए दूसरा नया शरीर की भी अवस्था होती है तो इस प्रकार श्री कृष्णा और कई श्लोकों में द्वितीय अध्याय भगवत गीता का द्वितीय अध्याय अध्या में इस प्रकार अर्जुन को शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम शरीर नहीं है हम आ नहीं है क्योंकि खाली विश्वास करने से हम यथार्थ बल नहीं मिलते पर्याप्त बल नहीं मिलते इस भौतिक भौतिक माया से मुक्त होने के लिए और अर्थात हम बोलते हाँ हाँ हम पुनर्जन्म लेंगे परंतु व्यावहारिक जीवन में हम ऐसे जीवन व्यतीत कहते जैसे हम सनातन ही है हम सब प्लानिंग कहते सब योजनाएं योजनाएंगे जिससे हम सदैव रहेंगे तो समझना चाहिए कि जात से ही ध्रुवंग मृत्यु जो जन्म जन्मल है उसका मरण होगा और ध्रुवंग जन्म मृतस्य जो मृत्यु प्राप्त है तो वो पुनर्जन्म लेंगे इसके बारे में भगवत गीता का पंद्रह नंबर अध्याय में श्री कृष्ण इसके बारे में और भी बोले कि ममाईवांशु जीवलो के जीव भूत सनातन हा सब जीव कृष्ण के सनातन अंश ही है परतु हम जो इस भौतिक संसार में है हमारी स्थिति क्या है मनस्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी खर्ष हम इस भौतिक प्रकृति में हैं, और हम संघर्ष करते है मन और सभी इंद्रियों लेके हम संघर्ष करते हैं इस भौतिक संसार में क्योंकि हम इंद्रिय सुख चाहते इसलिए कि मैं कृष्ण का सनातन सेवक हूं उनका सनातन अंश हू हम नहीं जानते और मौखिक रूप से यदि हम बोलते मैं कृष्ण का अंश हूं तो हमारा पूरा प्रयास किस है कृष्ण सेवा के लिए नहीं है आत्मा इंद्रिय चुप्ठी इंद्रिय चुप्ठी के लिए तो इस प्रकार इस भूल धारणा से कि मैं ईश्वरीय हूं और इंद्रियों में से मैं सुख भोग खुल इस भूलधारण से हम इस भौतिक संसार में संघर्ष करते इसके बारे में श्री कृष्ण और भी बवे शुरे रंग यादव आप नो थी युत क्र मठीश्वर कृहित वाइनी संज्ञा थी वायर इंधा निवास तो ये उदाहरण है श्री कृष्ण का कि हम एक शरीर से दूसरे सूर्य जाते हैं, जैसे घृण खशबू या बाबू वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान चलते है तो इस प्रकार हम सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म चेतना के अनुसार हम एक शरीय से दूसरे शरीय जाते हैं इसके पहले गीते में श्री कृष्ण यंग यंग वापी स्मरण भावम झम थे कले ग थंग थे वाई थी कौन थे सदा भाव भाव थे जो जो जो स्मरण मन में आता है अंतकाल और अर्थात मृत्यु का समय हमारी चेतना की स्थिति मृत्यु का समय के अनुसार हम दूसरे स्वयं मिलते हाँ ah. तो इस प्रकार यदि हम पूरा जीवन में तो सुन हम अलग अलग खा के लिए मनुष्यों के लिए उचित नहीं है यदि वो हमारा ध्येय है तो इस प्रकार सूक्ष्म सूर्य प्रस्तुत होते ही सुर्य में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार प्रकृति के नियम चलते हैं और यदि हम पुण्यशाली होते हैं तो हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अगला जन्म में देव प्राप्त करने के लिए और यदि हम पूरा भक्तिमान होते हैं। हम अपने आप प्रस्तुत करते हैं भगवान के पास कृष्ण के पास जन्म के लिए तो श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च एव व्यसन घा मन विषयानुपसेवते तो जैसे हम इंद्रिय करने चाहते वैसे हम यथार्थ यथार्थय मिलते तो जाति हाँ वो उदाहरण दे था यादि हमारा इस मानव जन्म में यदि हमारा मुख्य उद्देश्य है अलग अलग चीजों खन न और क्या मनुष्यों के लिए उचित क्या अनुचित है इस पीछा हम नहीं कहते हम मांस मछली अंडा सब कुछ खाते हैं तो हम अगला जन्म में ऐसे इंद्रियों प्राप्त करेंगे जो सुविधा है अलग अलग चीजों करने के लिए और यदि हमारा विशेष अनुराग है मंगस करने के लिए तो हम शेर जैसे ही शरीर में रहेगा जो सुविधा है मांस खाने के लिए और इस प्रकार अलग अलग अंकों खानों नासिका मुंह इत्यादि न होते जो सुविधा है अलग अलग इंद्रिय सुख बहुत करने के लिए तो इस प्रकार पुनर्जन्मा का विज्ञान होते भगवद गीता में कुछ लोग बोलते पुनर्जन्म वाद बाद का मतलब मत तो ये मत नहीं है ये विज्ञान है और हमें विज्ञानी होने चाहिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें आध्यात्मिक विज्ञानी होने चाहिए जिसमें प्राथमिक शिक्षा है तो कैसे हम अलग अलग श्रेय मिलते हैं तो जो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके प्रयास नहीं करते इस प्रकार वैज्ञानिक होना इसके बारे में श्री कृष्णा कहते हैं उत्क्राम स्थितम वापि भुंजान वा गुणावित विमूढ़ा नानु पश्यश्यंती ज्ञान चक्षुष्ण कहते हैं कि हम ज्ञान होने चाहिए अर्थात आध्यात्मिक विज्ञानी होने चाहिए और इस प्रकार हमें समझना चाहिए तो कैसे सब जीव अलग अलग शरीर मिलते हैं। जो जीव अभी सुर्य में है वो प्राप्त सु क्योंकि मानव जन्म में उसकी इच्छा है तो सु के लिए उचित मनुष्य के लिए नहीं इसलिए भगवान इनकी भौतिक प्रकृति में से वो जीव को दया करके आईस प्रदान किया जिससे वो मोहित जीव उसकी पाप में इच्छा की पूर्ति कर सकती सुर्य में और जो इस प्रकार विज्ञानी नहीं है जो नहीं जानते जो ज्ञान चक्षु से से एक जीव एक शरीर से दूसरे शरीर जानते हैं तो वो व्यक्ति विमूढ़ भगवान श्री कृष्ण कहते वो व्यक्ति बड़ा मूर्ख है तो इसमें हम जो शिलोप्रपाद के आश्रय में हैं, हमें इस भगव गीता ज्ञान जो यहां पर कृष्ण अर्जुन को बताएं और हम परंपरा में से मिलते हैं और विशेष शील प्रवपद से ग्रहण के हैं तो हमें इस भगवत गीता ज्ञान लेके अचित्र समझ के हमारा इस दुर्लभ मानव जन्म में अभ्यास करने चाहिए वो ज्ञान जो तो खाली बोलने के लिए नहीं है उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम गीता का ज्ञान का फरम फल प्राप्त कर सकेंगे वो फरम फाव जो है मैं बाद में दूसरा सात्र में कहूंगा यदि भगवान भारत सारथी की इच्छा हो हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरी कृष्णा